बृहदारण्यक उपनिषद शंकर हिंदी अनुवाद अध्याय पहला ब्राह्मण पांचवा श्लोक सत्रह से आगे संप्रतिकर्म और उसका परिणाम इस प्रकार पुत्रकर्मा और विद्या संज्ञिक तीन साधनों का उनके साध्य लोकत्रय रूप भेद से विन्यो, विन्योग किया गया स्त्री और पुत्र और पुत्र कर्म के के लिए ही होने के कारण कोई साधन नहीं सा इसलिए उसका अलग वर्णन नहीं किया गया वित्त भी कर्म का साधन होने के कारण अलग साधन नहीं है विद्या और कर्म अपने स्वरूप की निष्पत्ति होने से ही लोक के हेतु होते हैं यह प्रसिद्ध है किंतु पुत्र अक्रियात्मक है वह किस प्रकार लोकजय का हेतु होता है यह नहीं जाना जाता अतः वह बतलाना है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है श्लोक सत्र अब संप्रति कही जाती है जब पिता यह समझता है कि मैं मरने वाला हूँ तो वह पुत्र से कहता है तू ब्रह्म है तू यज्ञ है तू लोक है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 अतः इस प्रकार अनुशासन किए हुए पुत्र को लोक प्राप्ति में हित कर कहते हैं तो अपने उन्ही प्राणों के सहित पुत्र में व्याप्त हो जाता है यदि किसी कोर्णचिद्र प्रमाण से उस पिता के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त करा देता है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 ये तीन पृथक पृथक वाक्य हैं। इन वाक्यों का अर्थ गुढ़ है ऐसा समझकर करने के लिए प्रवृत्त होती है उस सभी की ब्रह्म इस पद में एकता है तात्पर्य है कि जो वेद विषय स्वाध्याय कार्य इतने समय तक मेरे लिए कर्तव्य था वह आज के बाद से तव ब्रह्म तत्कर् हो अर्थात अब तू उसका करने वाला हो तथा मेरे द्वारा अनुष्ठय करने योग्य जो कुछ भी अनुष्ठित अननुष्ठित अकृत यज्ञते यज्ञ है इस वाक्य के यज्ञ पद में एकता है अर्थात जो यज्ञ अब तक मेरे द्वारा किए जाने वाले थे वे अब तेरे द्वारा किए जाने वाले हों तथा जो कोई भी लोग मेरिद द्वारा जीते जाने योग्य होकर जीते गए अथवा नहीं जीते गए उन सब लोगों की तुम लोग द्वारा जीते जाने योग्य हो आज से आगे के लिए अध्ययन यज्ञ और लोक जय संबंधी कर्तव्य का संकल्प तुझे सौंप दिया अब मैं इनकी कर्तव्यता के बंध विषेक संकल्प से मुक्त हो गया शिक्षित होने के कारण उस पुत्र ने भी सब उसी प्रकार समझ लिया श्रुति ने यह बात पिता का ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि पुरुष और लोगों पर जय प्राप्त करनी चाहिए एतन महाव सं इत्यादि अभिप्राय यो है कि यह पुत्र स्वयं ये सब कुछ होकर अर्थात मेरे अधीन रहने वाले इस सारे भार को मुझसे लेकर अपने ऊपर रखकर इस लोक से जाने पर माम अनुभज अभु नजत, माम अभु नजत नजत माम मेरा पालन करें यहां लट के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि वेद में काल का नियम नहीं है क्योंकि इस प्रकार संपन्न कर्तव्यभार से युक्त हुआ पुत्र पिता को इस लोक से कर्तव्यता के बंधन से मुक्त करा देगा इसलिए ब्राह्मण गण इस प्रकार अनुशिष्ट सुशिक्षित किए गए पुत्र को लोक क्या पिता के लिए लोक में हित कर बताते हैं इसलिए इस आशय से कि यह हमारे लिए लोक क्या हो पितृगण इस पुत्र का अनुशासन करते हैं इस प्रकार जानने वाले पुत्र को जिसने अपनी कर्तव्यता का संकल्प सौंप दिया है वह पिता जिस समय इस लोक से जाता है यानी मरता है तब वह इन प्रकृत वाक मन और प्राणों से ही पुत्र में आविष्ट अर्थात व्याप्त हो जाता है अध्यात्म परिच्छेद रूप हेतु की निवृत्ति हो जाने के कारण पिता के वाक मन और प्राण अपने पृथ्वी एवं अग्नि आदि आदिदेविक रूप से फूटे हुए घड़े के दीपक के प्रकाश के समान सब में व्याप्त हो जाते हैं उन प्राणों के साथ पिता भी सब में व्याप्त हो जाता है क्योंकि वह तो वाक मन और प्राण का स्वरूपभूत ही है पिता की ऐसी भावना रही है कि मैं ही अध्यात्मादि भेद विस्तार वाले अनंत वाक मन और प्राण हूँ अतः पिता की उन प्राणों में अनुवृत्ति होती है इसलिए यह ठीक ही कहा है कि इन प्राणों के साथ ही वह पुत्र में व्याप्त होता है क्योंकि वह सभी का और पुत्र का भी आत्मा हो जाता है इससे यह प्रतिपादित होता है कि जिस पिता का इस प्रकार अनुशासन किया हुआ पुत्र होता है वह पुत्र रूप से इसी लोक में विद्यमान रहता है अर्थात उसे मरा हुआ नहीं मानना चाहिए ऐसा ही इस अन्य श्रुति में भी कहा है उसका यह दूसरा आत्मा पुण्यकर्मों के लिए प्रतिनिधि बना दिया जाता है इत्यादि अब श्रुति पुत्र का निर्वचन वित्पत्ति बतलाती है वह पुत्र यानी कभी इसके इस पिता द्वारा पूर्ण असावधानी से बीच में कोई कर्तव्य बिना किए अपूर्ण ही रह जाता है तो वह पिता द्वारा नहीं किए हुए लोक के प्रतिबंध रूप उस समस्त कर्तव्यता रूप बंधन से उस सब का स्वयं अनुष्ठान करके करते हुए उसकी पूर्ति करके पिता को मुक्त करा देता है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 उनके स्वरूप लाभ की सत्ता मात्र से विजय प्राप्त करता है उस प्रकार इसे नहीं करता विद्या और कर्म देव और पितृलोक के, के सिवा पुत्र के समान किसी व्यापार व्यापारांतर की अपेक्षा से लोक जय के हेतु नहीं होते फिर जिसने कर्म किया है उस पिता में ये वागादी देव, हिरण्यगर्भ संबंधी अमृत अमरण अमरण धर्म प्राण आविष्ट होते हैं कर्मकर्ता के प्राणों के प्रकार प्रकार किस प्रकार होते हैं? सो पृथ्वी बाद श्रुति ने स्वयं ही पुत्र कर्म और अपरा विद्या को मनुष्यलोक पितृलोक एवं देवलोक की प्राप्ति के साधना रूप से दिखलाया यहाँ कुछ लोग श्रुति प्रतिपादित प्रति विशेष अर्थ को न समझकर पुत्रादि साधनों की मोक्षार्थता बतलाते हैं परंतु श्रुति ने मेरे स्त्री हो इत्यादि पांग काम्य कर्म है इस उपक्रम से तथा पुत्रादि का मनुष्य लोकादि साध्य विशेष में विनियोग करना रूप उपसंहार से उनका मुख बंद कर दिया है इसलिए यह सिद्ध हुआ कि ऋण का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का अधिकारी अज्ञानी है परमात्मा वेतता नहीं आगे श्रुति कहेगी भी हम जिनका यह आत्मा ही लोक है प्रजा से क्या करें इत्यादि किन्हीं का मत है कि पितुलोक और देवलोक को जितने भी पितृलोक और देवलोक से निवृत्त होना ही है अतः समुच्चय पूर्वक अर्थात एक साथ अनुष्ठान किए हुए पुत्र कर्म और अपराध्या द्वारा इन तीनों लोकों से निवृत्त हुआ पुरुष परमात्मा ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है इस प्रकार उनका मत है कि पुत्रादि साधन भी परंपरा के मोक्ष के लिए ही है उनका भी मुख बंद करने के लिए यह आगे की श्रुति जिसे कर्म किया है, उस एवं विद्या के मिलने वाला फल बदलाने के लिए प्रवृत्त होती है और यह कहा नहीं जा सकता कि यह फल ही मोक्ष फल है क्योंकि इसका अन्नत्र संबंध है और अन्न मैदा एवं तप के कार्य है कारण वह इन्हें पुनः पुनः उत्पन्न करता है ऐसा श्रद्धि का वचन देखा जाता है तथा यदि वह इन्हें उत्पन्न न करे तो यीण हो जाए इस प्रकार इनका क्षय भी सुना गया है एवं शरीर और ज्योति रूप बदला इनके कार्यत्व और कारणत्व की भी उपत्ति दिखाई गई है और त्रयम व इदम ऐसा कहकर नाम और रूप से इनका उपसंहार किया है इस एक ही वाक्य से ऐसा भी नहीं जाना सकता कि ये तीनों साधन मिलकर किसी के मोक्ष के लिए होते हैं और किसी के लिए त्रनात्मक फल वाले होते हैं क्योंकि पुत्रादि साधनों का फल दिखाते हुए ही यह वाक्य समाप्त होता है श्लोक पृथ्वी और अग्नि से इसमें दैवी वाक का आवेश होता है दैवी वाक वही है जिससे पुरुष जो, जो जो भी बोलता है वही वही हो जाता है अग्नि से इस संप्रति कर्म करने वाले में दैवी आदि दैविक वाक का आवेश होता है पृथ्वी निवृत्त होने पर जैसे जल और प्रकाश फैल जाते हैं उसी प्रकार विद्वान के उस आध्यात्मिक आसक्ति रूप दोष के निवृत्त हो जाने पर वह उसमें आविष्ट हो जाती है इसी से कहा जाता है कि उसमें पृथ्वी से दैवी वाक का आवेश होता है वह दैवी दोष से रहित और शुद्ध होती है जिस दैवी वाणी से वह अपने या वही वही अमोघ प्रतिबंध रहित हो जाती है श्लोक उन्नीसवा दिलोक और आदित्य से इसमें दैव मन का आवेश हो जाता है दैव मन वही है जिससे यह आनंदी ही होता है कभी शोक नहीं करता भाष्यार्थ दुलोक और आदित्य में द्व्यूलोक और आदित्य से इसमें दैव मन आविष्ट हो जाता है स्वभाव से ही निर्बल होने के कारण दैव वही है जिस मन से यह आनंदी सुखी ही होता है और शोक के कारणों का संयोग न होने से कभी शोक नहीं करता तथा तो श्लोक 20। जल और चंद्रमा से इसमें दैव प्राण का आवेश हो जाता है दैव प्राण वही है जो संचार करते और संचार न करते हुए भी व्यतीत नहीं होता और न नष्ट ही हो होता है। वह इस प्रकार जानने वाला समस्त भूतों का आत्मा हो जाता है और जैसा यह देवता हिरण्य है वैसा ही वह हो जाता है जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवता का पालन करते हैं उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वाले का समस्त भूत पालन करते हैं जो कुछ ये प्रजाएं शोक करती है वह शोकादि जनित दुख उन्हीं के साथ रहता है इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है क्योंकि देवताओं के पास पाप नहीं जाता जल और चंद्रमा से इसमें दैव प्राण आविष्ट हो जाता है वह दैव प्राण किन रक्षण वाला है तो बतलाया जाता है जो समि और व्यष्टि रूप से प्राणियों में संचार करता हुआ और संचार न करता हुआ अथवा जंगमो में संचार करता हुआ और स्थावरों में संचार न करता हुआ व्यथित यानी दुख निमित्त भय से युक्त नहीं होता और न रेशनाश अर्थात हिंसा को ही प्राप्त होता है जो इस उपर्युक्त त्रया दर्शन को जानता है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 उसी प्रकार मेरे तेरेपन आदि दुख के निमित्त और मिथ्या ज्ञान आदि दोष का अभाव होने के कारण अपरिचिन्न रूप ईश्वर को भी दुख नहीं होता इसी से यह कहा जाता है जो कुछ भी ये प्रजाए शोक करती है वह शोकादिजनित दु, दुख उन प्रजाओं के साथ ही संयुक्त रहता है क्योंकि वह इन प्रजाओं की परिच्छिन्न बुद्धि से पैदा होता है किंतु जो सर्वात्मा है उसके लिए वह किसके साथ संयुक्त या वियुक्त तो होगा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 कर्मों के साधना वागाधिकरणों की रचना की रचे जाने पर वे एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे वाक निव्रत किया कि मैं बोलती ही रहूंगी तथा तो मैं देखता ही रहूंगा ऐसा नेत्र ने और मैं सुनता ही रहूंगा ऐसा श्रोत्र ने व्रत किया इसी प्रकार अपने अपने कर्म के अनुसार अन्य इंद्रियों ने भी व्रत किया तब मृत्यु ने श्रम होकर उनसे संबंध किया और उनमें व्याप्त हो गया उनमें व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका अवरोध किया इसी से वाक श्रमित होती है नेत्र श्रमित होता ही है श्रोत्र श्रमित होता ही है किंतु यह तो मध्यम प्राण है इसी में वह व्याप्त न हो सका तब उन इंद्रियों ने उसे जानने का निश्चय किया निश्चय यही हम में श्रेष्ठ है जो संचार करते और संचार न करते हुए भी व्यतीत नहीं होता और न क्षीण ही होता है अच्छा हम अब भी इसी के रूप हो जाए ऐसा निश्चय कर वे सब इसी के रूप हो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 किस प्राण के कर्म को व्रत रूप से धारण करना चाहिए इस बात का विचार आरंभ होता है तथा प्रजापति ने प्रजा की की की की रचना रचना कर कर्मों अर्थात तो की की। यह प्रसिद्ध है या ह यानी प्रसिद्धि के अर्थ में है कर्म के साधन होने के कारण उन्हें वागाधिकरणों को कर्म कहा गया है उन रची हुई इंद्रियों ने एक दूसरे से स्पर्धा की परस्पर संघर्ष किया किस प्रकार स्पर्धा की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 इसलिए आजकल भी अपने व्यापार भाषण में प्रवृत्त हुई वाक श्रमित होती ही है से, से, से कि इस मुख्य प्राण को ज यह मध्यम प्राण है उसको ही श्रम रूपी मृत्यु ने व्याप्त नहीं किया वह उसके पास तक नहीं पहुंचा इसलिए इस समय भी हम श्रम रहित होकर ही अपने कर्म में प्रवृत्त रहता है उन अन्य इंद्रियों ने उसे जानने के लिए मन में निश्चय किया निश्चय हम सब में यही श्रेष्ठ अर्थात सबसे अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि यह संचार करते हुए भी और संचार न करते हुए भी व्यतीत नहीं होता और न हिंसित ही होता है अच्छा अब हम सब भी इस प्राण के ही रूप हो जाए अर्थात प्राण को आत्मभाव से प्राप्त हो जाए ऐसा निश्चय कर वे सब इस प्राण का ही स्वरूप हो गई आत्मभाव से प्राणरूप को ही प्राप्त हो गई अर्थात यह सोचकर कि हमारे व्रत मृत्यु को हटाने में समर्थ नहीं है उन्होंने प्राण का ही व्रत धारण कर दी कर लिया क्योंकि अन्य इंद्रिया प्राण के तुलनात्मक रूप से और अपने प्रकाशात्मक रूप से ही रूपवती है कारण प्राण के सिवा किसी अन्य इंद्रिया में चुलनात्मकत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती और ये सदा चलन व्यापार पूर्वक ही अपने प्राण व्यापारों में प्रवृत्त होती दिखाई देती है इसलिए ये बागादी इंद्रिया इस प्राण के नाम से ही प्राण इस प्रकार कहकर पुकारी जाती है जो इस प्रकार समस्त इंद्रियों की प्राण रूपता और प्राण शब्द द्वारा पुकारा जाना जानता है उसी से अर्थात उस विद्वान के द्वारा ही लौकिक पुरुष उसके कुल को पुकारते हैं अर्थात वह विद्वान जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल उस विद्वान के नाम से ही प्रसिद्ध होता है कि यह कुल अमुक का है जैसे जो इस प्रकार उपयुक्त की प्राणरूपता और प्राणस्यकता को जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाले प्राणात्मदर्शी से उसका प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह इसी शरीर में अनुशोष्य सूख जाता है और सुख अगर शोष को प्राप्त होकर ही अंत में मर जाता है वह बिना किस उपद्रव के सहसा नहीं मरता इस प्रकार यह अध्यात्म प्राना, दर्शन कहा यह उपसंहार आगे आधिदेव दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए है आदिदेव दर्शन श्लोक 22 अब अधिदेवत दर्शन दर्शन कहा जाता है अग्नि ने व्रत किया कि मैं जलता ही रहूंगा सूर्य ने नियम किया मैं तपता ही रहूंगा तथा चंद्रमा ने नियम किया मैं प्रकाशित ही होता रहूंगा इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी यथादेवत जिस देवता का जो व्यापार था उसी के अनुसार व्रत किया जिस प्रकार इन वागादी प्राणों में मध्यम प्राण है उसी प्रकार इन देवताओं में वायु है क्योंकि अन्य देवता तो अस्त हो जाते हैं किन्तु वायु अस्त नहीं होता यह जो वायु है अस्त न होने वाला देवता है अब आगे देवता, देवता दर्शन कहा जाता है, इस बात का विचार किया जाता है कि किस देवता विशेष का व्रत धारण करना श्रेष्ठ है अध्यात्म दर्शन के समान यहाँ भी सब प्रसंग समझना चाहिए मैं चलता ही रहूंगा ऐसा अग्नि ने व्रत धारण किया मैं तपता ही रहूंगा ऐसा आदित्य नहीं और मैं प्रकाशी ही होता रहूंगा ऐसा चंद्रमा ने नियम कर लिया इसी प्रकार यथादेवत अन्य देवताओं ने भी व्रत धारण किया उन तो अध्यात्म अध्यत्म प्राणों में जैसे मध्यम प्राण मृत्यु से ग्रस्त नहीं हुआ अपने कर्म से च्युत नहीं किया गया अपने प्राण व्रत व्रत के पालन से उसका भंग नहीं हुआ उसी प्रकार इन अग्नि आदि देवताओं में वायु रहा क्योंकि वाघादि अध्यत्म प्राणों के समान अग्नि आदि अन्य देवगण अस्त होते हैं अर्थात अपने कर्मों से निवृत्त होते हैं किंतु वायु अस्त नहीं होता जैसे मध्यम प्राण अतः यह जो वायु है वह अन होने वाला देवता है इस प्रकार अध्यत्म और अधिदेव संबंधी विचार करके यह निश्चय किया गया है कि प्राणरूप और वायु रूप हुए उपासकों का व्रत अभग्न रहता है प्राणव्रत की स्तुति में मंत्र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 मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले इस भय से इस व्रत का आचरण करें और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने की भी इच्छा रखे इससे वह इस देवता से सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है इसी अर्थ का प्रकाशक यह श्लोक यानी मंत्र है जहां से अर्थात तो जिस वायु से सूर्य उदित होता है तथा अध्यात्म पक्ष में जिस प्राण से वह चक्षु रूप से उदित होता है और जहाँ वायु और प्राण में सायंकाल एवं पुरुष की सुचुप्ति के समय वह अस्त हो जाता है उस धर्म को देवताओं ने किया धारण किया अर्थात वाघादी इंद्रियों ने और अग्नि देवताओं ने पुरोकाल में विचार कर क्रमश प्राणव्रत और वायुव्रत धारण किया वही आज इस समय अनुवर्तित होता है और कल भविष्य काल में भी देवातो द्वारा उसी का अनुवर्तन किया जाएगा ऐसा इसका अभिप्राय है यह ब्राह्मण संक्षेप से इस मंत्र की व्याख्या करता है प्राण से ही यह सूर्य उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है तम देव चक्रम सद्य सर्थ है, है। इन वागादियों और अग्नि ने उस समय क्रमशः जिन प्राण व्रत और वायुव्रत को धारण किया था उन्हीं को वे आज भी करते हैं उसी का अनुवर्तन वे करते हैं और उसी का अनुवर्तन करेंगे उनके द्वारा यह व्रत अखंडित ही है किंतु जो वाघादी और अग्न का व्रत है वह तो खंडित ही है क्योंकि और और सुषुप्ति सुषुप्ति में में के समय उनका क्रमशः वायु प्राण अस्त होना देखा जाता है यही बात एक अन्य स्थान पर भी कही है जिस समय पुरुष सोता है उस समय वाक प्राण में लीन हो जाती है तथा प्राण में ही मन प्राण में ही चक्षु और प्राण में ही श्रोत्र लीन हो जाते हैं जिस समय वह उठता है उस समय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 प्राण प्राण कर और अपान्याण अपान व्यापार, अपान व्यापार प्राण और अपान की कभी निवृत्ति नहीं होती इस भय कही श्रम रूपी पापात्मा मृत्यु व्याप्त न कर ले अन्य इंद्रियों के व्यापार को छोड़कर एक ऐसी व्रत का आचरण करे यहाँ नेत तो शब्द परिभय के अर्थ में है अभिप्राय यह है कि यदि में इस व्रत से चुत हो जाऊंगा तो अवश्य मृत्यु से ग्रस्त हो जाऊंगा। इस प्रकार डरता हुआ प्राण प्राण व्रत व्रत को धारण यदि कभी व्रत का आचरण आरंभ तो उसे समाप्त करने की इच्छा क्योंकि यदि इस व्रत से बीच में ही हट जाएगा तो प्राण और देवताओं का प्रभाव होगा इसलिए उसे समाप्त करना ही चाहिए तेन अर्थात उस इस प्राणा प्राणात्मत्व की प्राप्ति रूप व्रत से समस्त भूतों में और वागा मेरे ही स्वरूप है मैं प्राण रूप आत्मा हूँ सबका परिस्पंदन करने वाला हूँ इस प्रकार उस इस व्रत को धारण करने से इस प्राण देवता के ही संयोग अर्थात एकरूपता को तथा विज्ञान की मंदता की अपेक्षा से सलोकता समान लोकता अर्थात समान स्थानत् जीतता अर्थात उसे प्राप्त कर लेता है पांचवा सप्तान्न ब्राह्मण साधन रूप व्याकृत जगत और प्राणत्व प्राप्ति पर्यंत उत्कर्ष वाला उसका फल भी अविद्या के विषय रूप से आरंभ किया गया है तथा वृक्ष के बीच के समान जो अव्याकृत शब्द से कही जाने वाली इस व्याकरण व्याप्त होने से पूर्व की अवस्था है वह सब श्लोक पहला यह नाम रूप और कर्म तीन का समुदाय है उन नामों की वाक यह उक्त कारण है क्योंकि सारे नाम इसी से उत्पन्न होते हैं यह इनका साम है यही सब नामों में समान है यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यह समस्त नामों को धारण करती है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 बाह्य प्रवृत्ति और प्रत्येगात्म विषय वृत्ति में परस्पर विरोध है ऐसा ही कठोपनिषद में भी कहा है परमात्मा इच्छा को को कर करने वाले किसी किसी धीरे पुरुष ने ही इंद्रियों विषय से हटाकर अंतरात्मा को देखा है इत्यादि किंतु इस व्याकृत और अव्याकृत क्रियाकार फल रूपी संसार की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 शब्द सामान्य मात्र इन नाम विशेषो का उक्त कारण उपादान है जिस प्रकार सैंधव गिरी सैंधव लवन के क्रणों का यही बात श्रुति कहती है क्योंकि इस सामान नाम सामान्य से ही लवणाचल से लवण के क्रणों के समान समस्त नाम यज्ञ दत्त देवदत्त इत्यादि नाम विभाग उत्पन्न अर्थात विभक्त होते हैं और कार्य तथा विशेष भी सामान्य के अंतर्गत रहते हैं किंतु नाम और वाक्य सामान्य विशेष भाव किस प्रकार है सो बतलाते हैं यह शब्द सामान्य ही इन नाम विशेषों का साम है यह सम होने के कारण साम अर्थात सामान्य है क्योंकि यही अपने विशेषभूत संपूर्ण नामों से सम है तथा जितने नाम विशेष है उन्हें नाम सामान्य से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है तथा उनसे अविशेष अभिन्न होने के कारण उनका नाम सामान्य में ही अंतर्भाव हो जाता है जिससे जिसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है उससे वह अभिन्न ही देखा गया है जैसे वृत्ति से घटादि का अभेद नाम विशेषों को वाक अर्थात नाम सामान्य से अपने स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार होती है सो बतलाया जाता है क्योंकि वह वाक शब्दवाच्य वस्तु इन नाम विशेषों का ब्रह्म आत्मा है कारण की उसी से नामों को अपना स्वरूप प्राप्त होता है क्योंकि शब्द से भिन्न उनका कोई स्वरूप होना संभव ही नहीं है इसी का श्रुति प्रतिपादन प्रति करती है क्योंकि यह शब्द सामान्य शब्द विशेष रूप संपूर्ण नामों को उनका स्वरूप प्रतिपादन प्रति करके धारण करती है इस प्रकार कार्य सामान्य विशेषत्व और आत्म की उपपत्ति होने से नाम विशेषो की शब्द मात्रता सिद्ध होती है इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले दो पर्यायों में भी उपर्युक्त सारी योजना लगा देनी चाहिए रूप सामान्य चक्षु का वर्णन लोक दूसरा अब रूपों का चक्षु सामान्य है यह इसका उक्त है जिसी से सारे रूप उत्पन्न होते हैं यह इनका साम है क्योंकि यह समस्त रूपों में सम है यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त रूपों को धारण करता है अब अब अथ अब शुक्ल कृष्ण गौरश्याम आदि रूपों का चक्षु सामान्य है अर्थात चक्षु के विषयभूत रूपों का सामान्य चक्षु शब्द से कहा जाने वाला रूप सामान्य अथवा प्रकाश्य सामान्य कहा जाता है इसी से सब रूप उत्पन्न होते हैं यह इनका साम है क्योंकि यह समस्त रूपों से सम है यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त रूपों को धारण करता है क्रम सामान्य आत्मा में सबका अंतर्भाव दिखाना श्लोक तीसरा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 उनसे यह प्राण आच्छादित है।, है किस प्रकार समस्त कर्म विशेषों का आत्मा शरीर सामान्य आत्मा है आत्मा का कार्य होने से यह कर्म को आत्मा कहा है ऊपर यह कहा जा चुका है कि आत्मा यानी शरीर से जीव कर्म करता है शरीर में ही समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति होती है अतः आत्मस्थ होने के कारण कर्मों को उसी शब्द से कहा जाता है वह कर्म सामान्य मात्र आत्मा समस्त कर्मों का उक्त है इत्यादि सब पूर्ववत समझना चाहिए ये उपयुक्त नाम रूप और कर्म तीनों एक दूसरे के आश्रित एक दूसरे के अभिव्यक्ति के कारण एक दूसरे में लीन होने वाले और परस्पर मिलते हुए तीन दंडों के समूहों के समान एक है उनकी किस रूप से एकता है उसको बतलाई जाती है यह आत्मा यह कार्यकरणात्मक संघात रूप पिंड तथा के प्रकरण में यह आत्मा ए, रूप है इस से जिसकी व्याख्या की गई है वह बस यह जो नाम रूप और कर्म है इतना ही यह सारा व्याकृत और अव्याकृत जगत है और आत्मा भी एक यह कार्य संघात मात्र होते हुए यही एक अध्यात्म आधिभूत और अधिदेव भाव से स्थित नाम रूप कर्म यह त्रय है उसी का यह आगे वर्णन किया जाता है सत्यन चन्नम, इस वाक्य का अर्थ करती है प्राण व अमृतम जो इंद्रिय रूप शरीर का आंतर आधारभूत और आत्मस्वरूप है वह प्राण ही अमृत अविनाशी है तथा तो शरीरावस्थित कार्यात्मक नाम रूप सत्य है उनका आधारभूत क्रियात्मक प्राण वृद्धि शील बाह्य शरीर स्वरूप मरण धर्म नाम और रूपों से आच्छित अप्रकाशित किया हुआ है यह अविद्या का विषयभूत संसार का स्वरूप दिखलाया गया है इसके आगे विद्या का विषयभूत आत्मा ज्ञातव्य है इसलिए चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है ब्राह्मण का चतुर्थ उपनिषद का दूसरा छवा ब्राह्मण समाप्त पहला अध्याय समाप्त